श्री माँ शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद अवतरणिका शक्ति से युक्त श्री भगवान ही युग धर्म प्रवर्तन में समर्थ हैं नहीं तो निर्गुण ब्रह्म का जगत के व्यापारों में क्रियाशील होना नितांत असंभव है नर अवतार में शक्ति की आराधना करके वे उसको उद्बोधित करते हैं और तत्पश्चात लोक कल्याण रूप कार्य में नियुक्त करते हैं इस प्रकार ईश्वर आराधिता शक्ति हर युग में कृपालु होकर भूले भटके अस्तव्यस्त व्यस्त मानव समाज के पुनरुत्थान का सूत्रपात करती है केवल इतना ही नहीं जिस समय श्री भगवान नर रूप में अवतीर्ण होते हैं उस समय प्रायः उनकी आराधिता शक्ति भी नारी रूप में उनकी सहगामिनी होती है श्री रामचंद्र जी के साथ सीतादेवी श्री कृष्ण जी के साथ श्री राधिका बुद्ध देव के साथ यशोधरा श्री चैतन्य देव के साथ विष्णु प्रिया के आगमन से यही प्रमाणित होता है सच तो यह है कि शक्ति चाहे वह आध्यात्मिक आदि भौतिक एवं आधिदैविक रूप में हो अथवा नारी रूप में हो अवतार के साथ संयुक्त होती हुई उनकी लीला को प्रकट करने में अनंत प्रकार से सहायक होती हैं बिना शक्ति की सहायता के अवतारों के दिव्य कार्यकलाप असंभव और हमारे लिए दुर्बोध हो जाते हैं तभी तो श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी ने लिखा है चैतन्य के साथ शक्ति के नित्य मिलन को देखकर ही विशेष विशेष शक्ति संपन्न पदार्थों में तथा समस्त जगत में भारतवर्ष के ऋषियों ने स्वरूपी शिव पर नृत्य करती हुई शक्ति की आराधना की थी पथ प्रदर्शक गुरु में जगत विमोहनी स्त्री मूर्ति में विद्या क्षमा शांति मोह निद्रा भ्रांति आदि सात्विक एवं तामसिक गुणों में उसे अद्वितीय वराभयकरा मुंडमालिनी देवी का आविर्भाव दर्शन और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करके वे कृतार्थ हुए थे और मानव मात्र को उसी पथ पर चलकर कृतकृत क्रित होने की उन्होंने शिक्षा दी थी श्री रामकृष्ण देव की उपासना से संतुष्टा यही देवी वर्तमान युग में पुनः मानव कल्याण में तत्पर हुई हैं। यह देखकर पूज्य पा आचार्य स्वामी विवेकानंद जी ने उदात कंठ से इस तरह हमारा आह्वान किया है जिस शक्ति के उन्मेष मात्र से दिग्दिगंत व्यापनी प्रतिध्वनि जागृत हुई है कल्पना से उसकी पूर्णावस्था का अनुभव करो और वृथा संदेह दुर्बलता और दास जाति सुलभ ईर्ष्या द्वेष त्याग करके इस महान युग चक्र के परिवर्तन की सहायता करो सब में निहित ब्रह्मरूपिणी वह अदृश्य शक्ति इस काल में पुनः योगावतार भगवान श्री कृष्ण की सधर्मिणी के रूप में अवतीर्ण होकर एक ओर तो परम पुरुष की लीला की पूर्ति में सहायक हुई और दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महिमा का विस्तार कर और मानव समाज के अकल्याण को दूर कर उसने भावी भारत तथा समस्त विश्व को एक नौ अभ्युदय के राजमार्ग पर ला दिया तभी तो दोनों के कृपा कटाक्ष से पृथार्थ हो स्वामी विवेकानंद ने सविनय कहा है दास हूँ तुम दोनों का करूँ प्रणाम सशक्त तुम्हारे चरणों में जिस प्रकार ईश्वर के अवतार होने की एक प्रणाली होती है उसी प्रकार शक्ति के आविर्भाव का भी एक रीति होती है अथवा यो कहिए कि यद्यपि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति के समान अभिन्न ईश्वर और ईश्वर शक्ति का शरीर धारण एक ही लक्ष्य के लिए एक ही समय में और एक ही नियमानुसार होता है तो भी उनकी कार्य सिद्धि पुरुष शरीर धारण द्वारा एक प्रकार और नारी शरीर धारण द्वारा दूसरे प्रकार से हुआ करती है अतः उनकी सत्ता में प्रथकता न होने पर भी करुणा में शक्ति के अवतारत्व की पृथक चर्चा में एक निजी सार्थकता है श्री चंडी में देवों ने इस प्रकार आश्वासन दिया है इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्या हम करम्यर संचयम इस प्रकार जब जब दानवों के प्रादुर्भाव से विघ्न उपस्थित होंगे मैं तब तब अवतीर्ण होकर शत्रुओं का विनाश करूंगी, चंडी प्राचीन काल में देव मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने वाले दानवों के संहार का एक अनिवार्य प्रयोजन था परंतु असरों की तांडव लीला केवल बहिर्जगत तक ही सीमित नहीं रहती है अंतर जगत में सुविस्तृतियों सुवृत्तियों और कुवृत्तियों के बीच जो निरंतर संघर्ष चलता रहता है उपनिषदों में उसे भी संग्राम कहा गया है आस्तिक बुद्धि परलोक चिंतन ध्यान निष्ठा प्रभृति सद्गुणों को निर्मूल करने के लिए वर्तमान युग में अश्रद्धा जड़वाद प्रियता भोग भोगपरायणता आदि आवसरी वृत्तियों ने जो लड़ाई ठानी है और जिसके फलस्वरूप धर्म की ग्रानी अधर्म की वृद्धि और ईर्षा द्वेष काम आदि के प्राबल्य से लोकनाशक युद्ध विग्रह हो रहे हैं वही इस युग का संग्राम है। वर्तमान काल में मनोराज्य का यह संग्राम पौराणिक संग्राम की अपेक्षा अधिक है। अतीत का संघर्ष प्रायः स्थल जगत की सीमा को पार न कर पाता था परंतु आधुनिक द्वंद अंतर जगत से उत्पन्न हो तथा नित्य के जीवन में प्रसारित हो मानवता पर ही कुठाराघात करने लग चला है अतएव वर्तमान युग में शक्ति की क्रिया और असुर संघार प्रधानतः मानसिक क्षेत्र में होना चाहिए आधुनिक जगत के लिए नैतिक उन्नति एवं आध्यात्मिक अनुभूति सबसे अधिक वांछनीय है अंतर जगत में एक बार भक्ति विश्वास और पवित्रता के पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाने पर बाह्य अवस्था स्वतः ही उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी इसीलिए इस युग में शक्ति के अवतार अंत शत्रुओं की विजय में ही संलग्न है विजय दो प्रकार से हो सकती है पहला है बल प्रयोग से पाप के साथ पापियों का भी संहार और दूसरा सद्गुणों के चमत्कार द्वारा शत्रुओं के अंतकरण को खींचकर असत को सत्य में परिवर्तित करना युद्ध में अर्संहार की अपेक्षा सत्युगुण के प्रभाव से उसके मन पर विजय प्राप्त करना अधिक शक्ति का परिचायक है इसीलिए वर्तमान अवतार में अस्त्र बाहुल्य सिंह गर्जन अथवा सम्र को लाहहल नहीं प्रत्युत है लज्जा विनय सदाचार पवित्रता कल्याण कामना और ईश्वरानुभूति फिर देवी का कर्तव्य केवल विघ्न हटाना मात्र नहीं है नवीन आदर्श स्थापित करना तथा नवीन उद्दीपन को जगाना भी है और संहार के द्वारा भक्त के साधन मार्ग को निष्कंटक करने के लिए स्वयं भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है उनके अंश अथवा गुण विशेष के आविर्भाव से ही यह कार्य संपन्न हो सकता है परंतु मानव समाज को आध्यात्मिक अनुभूति के उच्च सोपान पर ले जाने के लिए स्वयं ब्रह्म शक्ति को ही कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना पड़ता है भारत की प्राचीन संस्कृति की पृष्ठभूमि पर आज इस प्रकार की शक्ति के आविर्भाव से एक अभूतपूर्व जागरण की संभावना सूचित हो रही है विशेषतः नारी जगत में इस कार्य का अधिक प्रसार होगा ऐसा अनुमान किया जा रहा है नारी समाज की उन्नति की आवश्यकता सभी विचारशील व्यक्ति स्वीकार करेंगे आचार्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी की वाणी को दोहराते हुए हम कह सकते हैं कि बिना मातृ जाति के अभ्युदय के भारत का कल्याण संभव नहीं है पक्षी एक पंख से कभी नहीं उड़ सकता इसीलिए श्री रामकृष्ण का स्त्री गुरु का ग्रहण है नारी भाव में साधना है अपने सहजर्मणी की शिक्षा दीक्षा का भार ग्रहण और मातृभाव का प्रचार है 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में भारतवर्ष की मातृ जाति के प्रगति पथ पर एक जटिल समस्या उपस्थित हो गई थी अंग्रेज विजित भारत उस समय पाश्चात्य भावधारा से ओतप्रोत था पश्चिम की विद्या बुद्धि शक्ति और संपत्ति के दुर्निवार मोह से पराधीन भारत उस समय यूरोपीय भावों को ग्रहण करने के लिए लालाय था सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई सन 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पद्धति की जो रूपरेखा सामने रखी उससे बा इस बात का स्पष्ट आभास प्राप्त हो गया था कि उस लालसा की परिसमाप्ति कहाँ होगी इस विदेशी पद्धति और प्रभाव को स्वीकार कर भारतवर्ष ने निश्चय ही एकदम भूल नहीं की है भारतीय संस्कृति की यही रीति है कि वह अपनी परंपरा को अक्षुर्ण रखते हुए दूसरे के भावों को ग्रहण करके अपने विचारधारा को समृद्ध बना लेती है वर्तमान युग में हमारे नारी समाज को पाश्चात्य नारी समाज के आदर्श को ग्रहण कर कुछ सतेज बनाने की आवश्यकता है उसी प्रकार पाश्चात्य सभ्यता को भी टिकने के लिए हमारी मातृभक्ति को आंशिक रूप से ग्रहण करना होगा दोनों ही सभ्यताओं के पास एक दूसरे को देने को बहुत कुछ रहने पर भी यदि दृष्टिकोणों में मौलिक अंतर न मान एक दूसरे का अंधानुकरण किया गया तो हित के बदले अहित की ही संभावना है यह ठीक है कि दोनों सभ्यताओं में नारी जाति सम्मानित होती हैं पर पाश्चात्य जगत में वह सम्मान पूजा के स्तर तक नहीं पहुँच सकता वह प्रधानतः रमणी के सौंदर्य या जा, स्त्री जाति के साधारण गुणों की प्रशंसा में ही समाप्त हुआ करता है उन देशों में नारी का प्रधान उद्देश्य पुरुषों का मनोरंजन है हमारा उद्देश्य मुक्ति है और संयम के बिना वह संभव नहीं है इसीलिए भारतवर्ष में सतीत्व तथा मातृत्व का इतना आदर है हमारी नारियों के आदर्श सीता सावित्री दमयंती है इन दोनों आदर्शों के संघर्ष में भावी विश्व सभ्यता किस आदर्श को चुनेगी इस समय यह प्रश्न जितना प्रबल और स्पष्ट होकर खड़ा हुआ है उतना सौ वर्ष पूर्व नहीं था फिर भी भारत की भाग्य विधात्री ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि इस युग के विदेशी भावों के महाप्लावन से यदि भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं कर ली जाएगी तो कोई ऐसी अटूट भित्ती नहीं बचेगी जिसके ऊपर प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यता के सौध का पुनर्निर्माण किया जा सकेगा अतएव देवी गुरु मातृशक्ति समन्वित एक ऐसे सर्वोच्च आदर्श को दिखाने का प्रयोजन था जिसके सहारे आधुनिक भारत समाज अपने को उस महान विपर्य से ऊंचा रख सके और पाश्चात्य समाज को भी उस सुरक्षित स्थल में खींच ले सके किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर यह भी मानना पड़ेगा कि वर्तमान युग में इस देश के आदर्श को संजीवित करने तथा उसकी पराकाष्ठा दिखाने का विशेष प्रयोजन था और उस प्रयोजन का संपादन एकमात्र जगदम्बा के लिए ही संभव था क्योंकि उन्नीसवीं शताब्दी में पराधीन भारत को आत्मसंस्था करना और समस्त विश्व को उस प्राणपद पद आदर्श के बारे में सजग करना दूसरे किसी से शक्य नहीं था भारत की मर्मवाड़ी विश्व में प्रचार करने की यही सनातन रीति है सच कहा जाए तो उन्नीसवीं सदी के मध्य से लेकर बीसवीं सदी के मध्य भाग तक जिस प्रकार धर्म का अध सबसे अधिक हुआ है उसी प्रकार शक्ति का अवतरण भी सर्वोत्तम हुआ है देवी गुरु और माता जानकर इस शक्ति की आराधना से ही नवीन सभ्यता की नींव पड़ेगी यद्यपि भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में इस प्रकार का संकेत किया है कि भगवान के स्वयं मानव देह धारण करके आने पर भी क्षुद्र बुद्धि मनुष्य उनके परमेश्वरत्व को न जान साधारण नर बुद्धि से उनकी अवज्ञा करते हैं अवजानंत माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम तथापि मनुष्य शरीर के सहारे ही वे हर युग में सुख दुख और ब्रह्म प्रमाद से पूर्ण मानव जीवन को दैवी संपदाओं से विभूषित कराने की प्रण प्रणाली दिखाते आए हैं क्योंकि स्वार्थ विजड़ित संसार में निबद्ध दृष्टि जन साधारण के लिए उच्चतर आदर्श के उद्दीपन का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय है ही नहीं यह शिक्षा अनेक प्रणालियों से दी जा सकती है कहीं उपदेश अथवा निजी आचरण से महापुरुषों द्वारा समादृत भावों की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है और उनकी गंभीरता बढ़ जाती है कहीं लीला विग्रह के सहारे उन्नत चरित्र गठन के लिए युगोपयोगी नवीन मार्ग निर्धारित होता है फिर कहीं लीला के द्वारा अनेक चित्ताकर्षक भगवत भावों के प्रति मानव हृदय अधिक आकृष्ट कर लिया जाता है हाँ अवतार के कार्यकलाप तथा भाव गां्भीर्य संपादन नवीन आदर्श संस्थापन या मानव हृदय के आकर्षण तक ही सीमित नहीं रहते हैं वस्तुतः भावघनमूर्ति अवतार के उद्देश्यदि का मानव बुद्धि से पूरी तरह परिमाप करना या वाणी द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है विशेषतः जो भगवत शक्ति के अनेक शताब्दियों से मानव कल्याण के निमित्त प्रसारित होती है उसकी पूर्ण सार्थकता पहले से ही निर्णीत नहीं हो सकती भावी इतिहास ही उसका निर्धारण करने में समर्थ है तथापि यह मानकर कि वर्तमान चरित्र को हृदयंगम करने में ये तीन मानदंड सहायक होंगे हम इन्हें सम्मुख रखते हैं श्री मां शारदा देवी के जीवन में मातृत्व आदि दैवीय भावों की पराकाष्ठा देखी जाएगी साथ ही धर्म मार्ग की पुष्टि के लिए उन भावों ने किस तरह नर रूप धारण किए हैं उसका भी परिचय प्राप्त होगा हम यह भी देखेंगे कि उनके जीवन में पुत्री वधु भगनी, पत्नी गृहिणी आदि नारी जनोचित संबंध तथा अवस्था विशेष के आदर्श कैसे स्थापित हुआ है और यह भी कि उनकी पवित्र लीला स्वतः ही मानव मन को खींच कर कैसे चीर ध्येय वस्तु के रूप में विराजती है इस जीवन के अनुचिंतन के पश्चात हम इस प्रश्न को उठाने के लिए पाठकों का आह्वान करते हैं कि क्या यह भाव का उच्छ्वास मात्र है अथवा वास्तविकता का स्फुट संकेत है परंतु हमारा यह विश्वास है कि इसके पूर्व ही वे स्वयं सच्ची बात का पता लगाकर कर संशय रहित हो जाएंगे हाँ इस स्थल पर यह बता देना आवश्यक है कि हम जिस चरित्र की चर्चा के लिए अग्रसर हो रहे हैं वह अनेक अंशों में ही असाधारण है अतः इसकी सार्थकता का मानदंड भी दूसरे ही प्रकार का होना चाहिए श्री शारदा देवी की जीवनी न तो उन अति मानवों के क्षणिक चमकने वाले जीवन के स्तर की है जो समकालीन जगत में एकाएक बढ़ते हुए कुछ काल तक चका लगाकर इतिहास के पृष्ठों से सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं और न उन व्यक्तियों के स्तर की है जो कर्म चांचल्य बागाडंबर अथवा यंत्राधिकों का विकट संघर्ष उत्पन्न करके तत्कालिक सभ्यता को संकट में डाल देते हैं और इतिहास के अध्याय विशेष को चीर कलंकित कर बैठते हैं किंतु जो महान चरित्र अपनी निरव साधना से मानव संस्कृति को उच्चावस्था में पहुंचा देते हैं जिनकी प्रभाव सामूहिक दृष्टि से क्षीण होने पर भी चिरस्थायी होती है और उत्तरोत्तर फैलती जाती है श्री माता जी का पूत चरित्र ऐसे ही चरित्रों के अंतर्गत है केवल इतना ही नहीं श्री माता जी की जीवनी सीता सती आदि उन प्रातः स्मरणिया देवियों की जीवनी की कोटि में रखी जानी चाहिए जिनके आगमन से धर्म जीवन की मलिनता दूर हो नवाभ्युदय का सूत्रपात हुआ था यह सब सत्य है तथापि मन में उठता है सारे विश्व के लिए जिस शक्ति का अवतरण हुआ उसने नवीन सभ्यता से अलग एक छोटे से ग्राम को अपना पीठ स्थान क्यों चुना इसका उत्तर कौन दे सकता है जिसकी अचिंत महिमा से विश्व की सृष्टि स्थिति और लय होता है उसके कितने कार्यों का कारण हम ठहरा सकते हैं पर मानव बुद्धि अपनी अक्षमता को जानते हुए भी इस खोज से विरत नहीं होती इसीलिए हम विचार करते हैं क्या जयराम बाटी की कोई अपनी महिमा थी जिससे वह इतना सौभाग्यशाली हुआ बहुत खोजने पर भी इसका कुछ पता नहीं चलता केवल इतिहास के पृष्ठ में हमें इस बात का स्मरण करा देते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागृह में हुआ था उनका बचपन और किशोरावस्था ग्वाल बालों के बीच में व्यतीत हुई थी ईसा मसीह का जन्म अस्तबल में और उसका लालन पालन बढ़ई के घर में हुआ था श्री रामकृष्ण अप्रसिद्ध कामार कुकुर की ढेकी शाला में अवतीर्ण हुए थे और उन्होंने दक्षिणेश्वर वाले मंदिर की देवल वृत्ति स्वीकार की थी इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र के सिद्धांतों से हमें ज्ञात होता है कि देश के नगर निवासी शिक्षितों और धनिकों की चिंताधारा में विप्लव होने पर भी भारतीय संस्कृति बहुत दिनों तक ग्रामों के निस्व शांत वातावरण में अपनी रक्षा करती रहती है विशेषकर भारतीय संस्कृति ने दरिद्र ब्राह्मणों और निशंबल गुरुओं को आध्यात्मिक उच्चासन देकर आत्मरक्षा का एक अनोखा उपाय ढूंढ निकाला है क्या जयराम भाटी इसी दैवी संपदा से महिमान्वित है